रात नमक अचानक घर छोड़कर चले गए किसी को पता नहीं कहा खोजा गया साधुओं की संगत में मंदिरों में जहां संभावना थी कहीं भी वे मिले नहीं और तब किसी ने कहा कि मरघट की तरफ जाते देखा है भरोसा किसी को ना आया मरघट अपनी मर्जी से कोई जाता ही कैसे मरघट ले जाने के लिए तो चार आदमियों की जरूरत पड़ती मुश्किल कोई जाता है मरा हुआ आदमी भी जाना नहीं चाहता तो जिंदा आदमी के जाने का तो कोई सवाल नहीं लेकिन जब नानक को कहीं न पाया तो लोग मरघट पहुंचे मरघट में धुनी जमा रखी थी बैठे थे ध्यान में घर के लोगों ने कहा पागल हो गए हो घर द्वार छोड़कर बच्चे पत्नी छोड़कर यहां क्या कर रहे हो ये मरघट है ये पता है नानक ने कहा यहां जो आ गया वो फिर कभी मरता नहीं और जिसे तुम घर कहते हो वहां जो भी है वो आज नहीं कल मरेगा फिर मरघट कौन सी जगह है जहां लोग मरते हैं वो मरघट या जहां लोग कभी नहीं मरते वो मरघट और फिर जब एक दिन यहां आ ही जाना है तो चार आदमियों के कंधे पर चढ़ के क्या आना शोभा नहीं देता मैं खुद ही चला आया हूं ये घटना बड़ी महत्वपूर्ण है जो होना ही है उस नानक का संघर्ष नहीं जो होना ही है उसका स्वीकार मृत्यु भी होनी है उसका भी स्वीकार है और क्या कष्ट देना दूसरों को वहां तक ले जाने के लिए खुद उठ के ही चले जाना बेहतर है जो होगा उससे हमारा विरोध बना रहता है हमारी अपनी चाह है ऐसा ना हो नानक की अपनी कोई चाह नहीं जो उसकी चाह है अगर मृत्यु भी उसकी चाय तो वो भी नानक को स्वीकार है। उस रात नानक को लोग समझा बुझा के घर ले आए लेकिन नानक फिर वैसे ही आदमी न रहे जैसे थे कुछ उनके भीतर मर ही गया और किसी नए का जन्म हो गया जब कोई मरता है भीतर पूरी तरह तभी नए का जन्म होता है जन्म की वही प्रक्रिया है मरघट से गुजरना ही होगा और जो जान के गुजर जाए होश से गुजर जाए उसे नया जन्म मिलता है वो नया जन्म नए शरीर का जन्म नहीं वो नया जन्म नई चेतना का विभाव तुम डरे हो और जहां भय है वहां भगवान से कोई संबंध न हो सकेगा तुम जितने पूजा पाठ कर रहे हो भय के कारण है भगवान के प्रेम में नहीं तुम तीर्थ जा रहे हो स्नान कर रहे हो धूप दीप चला रहे हो वे सब भय के कारण है भगवान के प्रेम में नहीं तुम्हारा धर्म तुम्हारे भय की औषधि तुम्हारे आनंद का उत्सव नहीं तुम करते हो सब सुरक्षा के लिए तुम इंसान सब जुटाते हो जैसे तुम धन जुटाते हो मकान बनाते हो बैंक बैलेंस बनाते हो बीमा करवाते हो ऐसा ही भगवान भी तुम्हारा बीमा है तुम्हारे तीर्थ तुम्हारे स्नान तुम्हारे पूजा पाठ सब तुम्हारी सुरक्षाएं हैं भय की और भय से कभी कोई उस तक पहुंचा भय कोई पहुंचने का ढंग है वह तो टूटने का ढंग है प्रेम जोड़ने का ढंग है भय से तो दूरी होती है प्रेम से निकटता होती है और प्रेम और भय कहीं भी नहीं मिलते जब भय पूरा छूट जाता है तब तो प्रेम का उदय होता है जब तक भय बना रहता है तब तक तुम घृणा कर सकते हो घृणा को साथ समार्क सकते हो लेकिन प्रेम नहीं कर सकते कैसे तुम प्रेम करोगे जिससे तुम भयभीत हो जिस भय है उससे तुम संघर्ष करोगे समर्पण कैसे करोगे और अगर समर्पण भी करोगे तो वो भी संघर्ष की ही एक नई तरकीब होगी कि चलो शायद इससे ही भय से छुटकारा हो जाए लोग तीर्थ जा रहे हैं स्नान कर रहे हैं इस स्नान में कोई उत्सव नहीं केवल पापों से छुटकारे की आकांक्षा है जो बुरा किया है सोचते हैं गंगा में स्नान से बह जाएगा लेकिन बुरा तुमने किया है और गंगा में स्नान से कैसे बह जाएगा गंगा का दोष क्या है तुम्हारी बुराई में बुरा तुम करोगे गंगा किस लिए धोने को बहती रहेगी और बुराई तुमने जो की है वो शरीर की तो नहीं है चेतना की है गंगा का पानी उस चेतना को छुबी कैसे पाएगा हां तुम गंदे हो गंगा में स्नान से स्वच्छ हो जाओगे धूल लगी है शरीर पर गंगा धो देगी लेकिन धूल लगी है तुम में वो शरीर पर लगी नहीं तो गंगा क्या करेगी शरीर को धोने के लिए तो गंगा ठीक आत्मा को धोने का वो उपाय नहीं कोई और गंगा खोजनी पड़ेगी पुरानी कथा है कि एक गंगा तो जमीन पर बहती है और एक गंगा स्वर्ग तुम्हें स्वर्ग की गंगा खोजनी पड़ेगी क्योंकि पृथ्वी की गंगा शरीर को छुएगी पृथ्वी की है शरीर तक उसकी पहुंच स्वर्ग की गंगा तुम्हें छुएगी तुम्हें धो देगी लेकिन स्वर्ग की गंगा तुम कैसे कहां खोजोगे कहा खोजोगे ये सूत्र स्वर्ग की गंगा की खोज के लिए कहे गए हैं यदि मैं उसको भा गया तो मैंने तीर्थों में स्नान कर लिया उसको भाजाना स्वर्ग की गंगा को खोज लेना उसको भाजाना बड़ा गहरा सूत्र है इसे समझने की थोड़ी कोशिश करो एक तो तुम उसे भाओगे तभी जब तुम उसके विरोध में नहीं खड़े हो तुम उसे भाओगे तभी जब तुमने सब भांति अपने को उसमें लीन कर दिया है तुम उसे भावोगे तभी जब तुम्हारा कर्ता भाव मिट गया है परमात्मा करता है तुम निमित्त हो बस तुम भा जाओगे लेकिन अभी तो तुम्हारे भीतर धुन बचती कि मैं करता हूं पूजा भी करते हो तो भी कर्ता तुम ही रहते हो तीर्थ में स्नान करते हो तो भी कर्ता तुम ही रहते हो दान करते हो तो भी करता तुम ही रहते हो सब व्यर्थ हुआ स्नान भी व्यर्थ गया दान भी व्यर्थ गया पूजा बेकार हुई क्योंकि कर्ता का भाव अभी तुम सोचते हो मेरा है धार्मिक व्यक्ति में और अधार्मिक व्यक्ति में एक ही अंतर है धार्मिक व्यक्ति के लिए करता परमात्मा है अधार्मिक व्यक्ति के लिए करता वो स्वयं मेरे किए कुछ हो सकता है ये भाव ही अधर्म उसके किए ही सब हो रहा है ये धर्म है तुम उसे प्यारे हो जाओगे तुम अपने ही हाथ से उसकी तरफ पीठ किए खड़े हो तुम्हारा करतापन ही तुम पीठ किए हो जैसे ही तुम करतापन छोड़ोगे सन्मुख हो जाओगे विमुक्ता मिट जाएगी तुमने किया क्या है न जन्म तुम्हारा न जीवन तुम्हारा न मृत्यु तुम्हारी सब वही कर रहा है लेकिन बीच के अंतराल में तुम अपने कर्ता होने का भाव जुटा लेते हो और वो जो कर्ता का भाव है फिर वो पाप करे तो भी पाप पुण्य करे तो भी पाप इसे ख्याल ले लेना तुम सोचते हो पाप करना पाप है और पुण्य करना पुण्य है तुम गलती में हो कर्ता होना पाप है अकर्ता होना पुण्य अगर पुण्य करते वक्त भी तुम कहते हो मैंने किया बन, मंदिर बनाए पूजा की इतने व्रत उपवास किए इतने बार तीर्थ गया काशी गया हज गया हाजी हुआ ये तुम जितना कहोगे मैंने किया सब पाप हो गया इसलिए पाप का संबंध कर्म से नहीं भाव से तुम अगर अकर्ता भाव से कर सको तो इस जगत में कोई भी पाप नहीं अगर तुम कर्ता भाव से करो तो इस जगत में सभी कुछ पाप है कृष्ण अर्जुन को गीता में यही कह रहे हैं कि तू कर्ता भाव छोड़ दे और वो जो करवा रहा है वही कर उसकी जो मर्जी वो होने दे तू बीच में माता तु, तु अपनी तरफ से चुनाव मत कर तू विचार मत कर कि क्या ठीक है और क्या गलत है तू जानेगा भी कैसे कि क्या ठीक है और क्या गलत है तेरे देखने की सीमा कितनी तेरे समझ कितना तेरा अनुभव कितना तेरा होश कितना तो इस छोटी से दिए से देखने की कोशिश मत कर इसकी रोशनी चार फीट से ज्यादा दूर नहीं पड़ती और जीवन का विस्तार अनंत वो तुझसे जो करवा रहा है तू कर तू बीच में मत खड़ा हो तू सिर्फ माध्यम बन जाए जैसे बांसुरी से कोई गीत गाए और बांसुरी केवल राह दे ऐसी तू राह देमित्त हो जाए जो निमित्त हो गया वो उसका प्यारा हो गया जो करता बना रहा वो दुश्मन बना रहा उसका प्रेम तो फिर भी बरसता रहेगा क्योंकि उसका प्रेम बेसर है। तुम क्या हो इससे कोई संबंध नहीं लेकिन तुम ही उसे पाने में असमर्थ हो जाओगे जैसे घड़ा सीधा रखा हो और वर्षा हो रही हो तो भर जाएगा वर्षा तो होती ही रहे घड़ा उल्टा रखा है तो खाली रह जाएगा वर्षा तो उल्टे घड़े पर भी होती रहेगी क्योंकि बरसा बेसर्त है उसका प्रेम किसी शर्त से बंधा नहीं कि तुम ऐसे हो जाओ तो मैं प्रेम करूंगा इसे भी समझ लेना नानक का यह वचन सुन के कई लोगों को लगेगा कि मैं ऐसा हो जाऊं तो वो मुझे प्रेम करेगा नहीं उसका प्रेम तो बरस ही रहा है अगर उसके प्रेम में भी शर्त हो तो फिर मनुष्य परमात्मा के प्रेम में कोई अंतर न रह जाए यही तो मनुष्य के प्रेम की पीड़ा है कि हम कहते हैं तुम ऐसा करोगे तो मैं प्रेम करूंगा तुम ऐसे होगे तो मैं प्रेम करूंगा मेरी शर्तें पूरी करोगे तो मैं प्रेम करूंगा अन्य मैं प्रेम खींच लूंगा बाप बेटे से यही कह रहा है पत्नी पति से यही कह रही मित्र मित्र से यही कह रहा है कि तुम ऐसा करो अगर तुम ऐसा किए तो मुझे जचोगे इस कारण इस प्रेम के अनुभव के कारण तुम ये मत सोचना ना कि नानक कह रहे हैं कि परमात्मा तुम्हे तब प्रेम करेगा जब तुम कुछ शर्तें पूरी करोगे नहीं उसका प्रेम तो बरस रहा है शर्तें पूरी करोगे तो तुम सीधे घड़े की भांति हो जाओगे उसकी वर्षा हो रही भर जाएगी तुम लबालब हो जाओगे तुम बहने लगोगे भर के न केवल उसका प्रेम तुम्हें मिलेगा तुमसे औरों को भी मिलने लगेगा गुरु हम उसी को कहते हैं कि जिसका घड़ा इतना भर गया परमात्मा के प्रेम से कि अब समाता नहीं वो औरों के घड़ों पर भी बहने लगा गुरु का मतलब ही इतना कि जिसकी अपनी जरूरत पूरी हो गई जिसकी चाह बुझ गई जिसकी तृष्णा शांत हो गई जिसका घड़ा इतना भर गया कि अब वो देने में समर्थ है अब वो ना दे तो क्या करे जैसे बादल जब भर जाए पानी से तो बरसेगा हल्का होगा जब फूल भर जाए गंध से तो गंध बिखरेगी ऐसे ही जब तुम्हारा घड़ा भर जाएगा उसके प्रेम से तुम्हारे चारों तरफ बटने लगेगा बहेगा और उसकी वर्षा का तो कोई अंत नहीं एक बार तुम्हें पता चल जाए कि सीधे होने से भरना शुरू हो जाता है वो वर्षा तो होती ही रहती तुम कितना ही उलीचो हजार हाथ से उलीचो तो भी उलीच ना पाओगे तो ये ख्याल रखना कि नानक जब ये कह रहे हैं तो उनका प्रयोजन तुमसे है यदि मैं उसको भा गया तो मैंने तीर्थों में स्नान कर लिया उसको तो तुम भाई ही हुए हो अंथा तुम होते कैसे अगर वो एक क्षण को भी न चाहता तुम्हारा होना तो तुम तिरोहित हो जाते तुम्हारी श्वास श्वास में वही है तुम्हारी हर धड़कन में वही है अस्तित्व ने तुम्हें चाहा है अस्तित्व तुम्हें प्यार किया है अस्तित्व ने तुम्हें बनाया है तुम कैसे हो इसकी फिक्र नहीं है अस्तित्व तो तुम्हें अभी भी जीवन दे रहा है उसे तो तुम भाई ही हुए हो लेकिन तुम उल्टे खड़े हो तुम पीठ किए हो तुम उसके प्रेम से भी डरे हो तुम उससे भागे हुए हो वो तुम्हें भरना चाहता है तुम बचना चाहते हो इसलिए जब नानक कहते हैं यदि मैं उसको भाग गया तो अर्थ है जब मैं सीधा हुआ सन्मुख हुआ जब मैंने भय छोड़ा भय के कारण ही तुम अपने घड़े को उल्टा किए बैठे हो कि कहीं कुछ गलत ना भर जाए भय के कारण ही तुमने दरवाजे बंद कर रखे कि कहीं कोई चोर दुश्मन भीतर ना आ जाए भय के कारण ही तुमने अपने हृदय को सब तरफ से बंद कर लिया है लेकिन जब तुम दरवाजे बंद कर लेते हो और चोर डाकू नहीं आ सकता तो प्रेमी भी नहीं आ सकता क्योंकि द्वार तो वही है जहां से चोर आता है वहीं से प्रेमी आता है तो यह हो सकता है कि तुमने इंतजाम कर लिया हो चोर के ना आने का लेकिन ध्यान रखना तुमने प्रेमी के आने का द्वार भी बंद कर रखा है। और वो जिंदगी किस काम की जिसमें प्रेमी ना आए ना आया चोर तो भी किस काम की तुम इतने भयभीत हो इसलिए तुम अपने को उल्टा किए हो कुछ प्रवेश ना कर जाए फिर तुम खाली हो फिर तुम रोते हो कि मैं खाली हूं कि मेरे द्वार कोई अतिथि नहीं आता कि कोई मेरे द्वार पर दस्तक नहीं देता तुम्हारे भय ने तुम्हें परमात्मा से विमुख कर रखा है और मजा यह है कि तुम्हारा सारा धर्म तुम्हारे भय का विस्तार है तुम्हारे सब तथा कथित भगवान तुम्हारे भय की ही धारणाएं तुम भय के कारण उन्हें स्वीकार किए हो तुम डरते हो तुम संदेह करने में भी डरते हो इसलिए संदेह नहीं कर रहे हो आस्था तुमने पैदा नहीं हुई संदेह करने के डर के कारण अगर तुम आस्थावान बने हुए हो तो तुम्हारी आस्था थोती है थोते से सत्य का क्या संबंध होगा तुम्हारी आस्था ऊपर ऊपर है उस गहनतम से तुम्हारा कैसे मिलन होगा और आस्था ऊपर हो तो भीतर तो संदेह छिपाही है मुल्ला नसरुद्दीन एक चुनाव में खड़ा हुआ उसे कुल तीन ही वोट मिले एक उसका खुद का अपना एक उसकी पत्नी का और एक किसी अज्ञात व्यक्ति का पत्नी बोली तो तुम संदेह सच निकला जल्दी बताओ ये दूसरी औरत कौन है भीतर तुम्हारे जो पड़ा है वो कहीं भी बहाना सोच लेगा तुम भीतर अगर संदेह से भरे हो तो ऊपर की आस्था ऊपर का प्रेम कहीं भी टूट जाएगा कितनी देर लगेगी जरा सी कोई घटना और तुम्हारा ईश्वर पर संदेह उठ जाता है तुम्हारे पैर में कांटा लग जाए संदेह टूट जाता है सिर में दर्द हो जाए संदेह टूट जाता है नौकरी छूट जाए संदेह टूट जाता है संदेह छिपा ही पड़ा है फूट आता है मवाद की तरह जरा सी चोट और मवाद बाहर आ जाती इस मवाद को तुम कितना ही छिपाओ आस्था की मरहम से कुछ हल न होगा किसे तुम धोखा दे रहे हो कौन तुम्हारे धोखे में आ रहा है तुम खुद भी अपने धोखे में नहीं आ रहे हो तो दूसरा तो कोई क्या आएगा तुम भी भली भांति जानते हो कि तुम्हारी आस्था भय के कारण और भीतर संदेह भरा है तो तुम जाओ तीर्थों में करो स्नान जाओ मंदिरों में गुरुद्वारों में गिरजों में करो पूजा प्रार्थना सब व्यर्थ है क्योंकि जब तक तुम्हारे हृदय से आस्था का स्वर न उठे तब तक तुमने उसे पुकारा ही नहीं और जब तुम भय से जाओगे तो तुम जरूर कुछ मांगोगे क्योंकि भय हमेशा मांगता है और जो मांगता है वो मिल जाए तो आश्वस्त होता है न मिले तो संदेह गहन होता है तुम सदा मांगते हो आस्था सिर्फ धन्यवाद देने जाती है आस्थावान भी मंदिर जाएगा तो धन्यवाद देने कि तूने पहले ही काफी दिया है तूने योग्यता से ज्यादा पहले ही दिया है तेरी कृपा है तेरी अनुकंपा है आस्थावान सदा अनुग्रह से भरा रहेगा और जहां अनुग्रह है वहां संदेह नष्ट हो जाता है जहां मांग है वहां संदेह मौका खोज रहा है तुम तो मांगते हो पूरा हो जाए तो संदेह को छिपाए रहोगे न पूरा हो तो संदेह बाहर आ जाएगा मांग शायद परीक्षा है जीसस के जीवन में उल्लेख है कि जब वे चालीस दिन की अपनी गहन साधना में गए तो सैतान उनके पास आया और उसने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि जब तीर्थंकर पैगंबर पैदा होता है तो परमात्मा उसकी रक्षा करता है तो तुम कौन जाओ इस पहाड़ से अगर तुम सच में ही पैगंबर हो तो उसके देवदूत तुम्हें हाथ फैलाए हुए नीचे संभालने को मिलेंगे जिसने कहा वो तो ठीक है लेकिन शास्त्र में ये भी लिखा उसकी परीक्षा केवल वे ही लेते हैं जो संदेह से भरे मुझे कोई संदेह नहीं है देवदूत निश्चित नीचे खड़े मिलेंगे लेकिन मैं उसकी परीक्षा कैसे लूं क्योंकि परीक्षा तो संदेह से भरे हुए लोग ही लेते हैं। तुम ठीक कहते हो देवदूत निश्चित खड़े हैं। लेकिन परीक्षा लेने का मतलब ही क्या होता है मुझे कुछ संदेह था कि पता नहीं खड़े है या नहीं और पता नहीं कि वो बचाता भी है या नहीं और पता नहीं कि मैं उसका पैगंबर भी हूं या नहीं जहां संदेह है वहां परीक्षा है जहां संदेह है वहां जांच है जहां संदेह है वहां तुम मांग खड़ी करते हो मांग तुम्हारी परीक्षा का उपाय है कि कर दो ये पूरा अगर तुम हो अगर पूरा हो जाए तो तुम हो अगर पूरा ना हो तो तुम नहीं हो आस्थावान व्यक्ति परमात्मा की कोई परीक्षा नहीं लेता आस्थावान तो अनुग्रहित है वो मांग नहीं करता और जिस दिन तुम मांग बंद कर दोगे तुम्हारा भय समाप्त होने लगेगा जैसे जैसे तुम अनुग्रह से भरोगे मांग हटेगी वैसे वैसे तुम पाओगे कि तुम्हारा मुख परमात्मा की तरफ होने लगा घड़ा सीधा हो गया और जैसे जैसे तुम सीधे होगे थोड़ी थोड़ी उसकी अमृत की वर्षा की बूंद तुम में पड़ेंगी तुम्हारा भय मिट जाएगा तब तुम पाओगे कि वही बरस रहा है मैं नाहक ही भयभीत था तब तुम द्वार खुले छोड़ दोगे क्योंकि वही आता है मैं नाहक भयभीत था चोर में भी वही आता है बेईमान में भी वही आता है और जब तक तुम सभी में उसको ना देख लोगे तब तक तुम उसे देख ही ना पाओगे नानक कहते हैं यदि मैं उसको भाग गया तो मैंने तीर्थों में स्नान कर लिया तीर्थ ही नावा जेते सुणु विनुभाने की नाई करी और यदि नहीं भाया उसे तो नहा धोकर क्या करूंगा नहीं भाया उसे तो नहा धोकर तैयारी भी किसके लिए करनी नहीं भाया उसे तो मेरा नहाना धोना भी मेरा अहंकार मजबूत करेगा तीर्थयात्री को देखो जब से कोई हाजी होकर लौटता है तब उसे देखो तब एक अकड़ लेकर लौटता है विनम्र होकर लौटना चाहिए था आज अगर सच में हुआ अगर तीर्थ यात्रा हो गई तो आदमी बदल के लौटेगा अहंकार वहीं छोड़ के लौट आएगा लेकिन वहां से वो अकड़ के आता है तीर्थयात्री जब लौटता है तो आशा रखता है स्वागत समारंभ की लोग पैर छुएंगे और कहेंगे कि गजब किया कि तीर्थ है, बड़ा पुण्य किया पुण्य से भी तुम अहंकार को ही भरना चाहते हो तुम उपवास भी करते हो तो शोभा यात्रा की अपेक्षा रखते हो बैंड बाजे लोग बजाए गांव गांव खबर हो जाए कि तुमने कितने उपवास किए वहां भी तुम अहंकार को ही खोज रहे हो और जितना अहंकार मजबूत होता है उतने ही तुम विमुख हो जाओगे तुम जितने ज्यादा उतने विमुख इस गणित को ठीक से ख्याल में रख लेना तुम जितने कम उतने सन्मुख तुम बिल्कुल नहीं वही तुम्हारे द्वार पर खड़ा है तब चोर भी आया तो वही आता है तब भय किसी का भी नहीं रह जाता क्योंकि वही है यदि मैं उसको भाग गया तो मैंने तीर्थों में स्नान कर लिया और यदि नहीं भाया तो नहा धोकर क्या करूंगा उसने जितनी सृष्टि की है जो दृश्य है उसमें कर्म के बिना किसको क्या मिला इस सृष्टि में तो जो भी मिलता है वो कर्म से मिलता है और इसी से एक बड़ी भ्रांति हो जाती भ्रांति ये हो जाती है कि जैसे इस सृष्टि में सब कुछ कर्म से मिलता है ऐसे ही परमात्मा को भी पाना हो तो कुछ कर्म करना होगा तब मिलेगा इसे थोड़ा समझें जगत में सभी चीजें कर्म से मिलती हैं प्रेम कर्म से नहीं मिलता प्रार्थना कर्म से नहीं मिलती आराधना कर्म से नहीं मिलती आस्था कर्म से नहीं मिलती परमात्मा का सानिध्य कर्म से नहीं मिलता क्यों क्योंकि कर्म से तो करता ही मजबूत होता है धन कमाना हो तो बैठे बैठे ना मिलेगा धन कमाना हो तो कर्म करना पड़ेगा यश कमाना हो तो बैठे बैठे ना मिलेगा कर्म करना होगा दौड़ धूप करनी होगी आपाधापी करनी होगी चिंतित परेशान होना होगा इस संसार में कुछ भी पाना हो तो श्रम ही मार्ग तो इससे हमें ख्याल उठता है जब क्षुद्र को पाने में इतना श्रम करना पड़ता है तो विराट को पाने में और कई गुना ज्यादा श्रम करना पड़ेगा वहीं हमारा गणित गलत हो जाता है इस जगत में जो नियम है उस जगत में ठीक उसके विपरीत यात्रा है इस जगत में कुछ भी पाना है तो परमात्मा की तरफ पीठ करनी पड़ती इसीलिए श्रम करना पड़ता है इसे थोड़ा समझे जितना उसका सहारा हम छोड़ते हैं उतनी ही हमें मेहनत उठानी पड़ती है, क्योंकि हम को करना पड़ता है जो वो कर देता तो उसके श्रम की पूर्ति फिर हमको अपने ही श्रम और पसीने से करनी पड़ती इस संसार में जाने का अर्थ है उसकी तरफ पीठ उसका सहारा कम उसकी अमृत की धारा नहीं बहती बहती रहती हमने उसको उपलब्ध करते हमारे द्वार बंद होते हम अपने ही तई जीना चाहते हैं हम स्वावलंबी होना चाहते हैं इसलिए तो नानक कहते हैं बार बार कि वो साहब है और मैं दास स्वावलंबी होने की चेष्टा ही अहंकार की चेष्टा है तो जितना हम स्वावलंबी होना चाहते हैं जितना हम चाहते हैं मैं कर लूंगा उतनी ही हमें उसकी शक्ति का सहारा हम नहीं ले रहे हैं ऐसा समझो कि जैसे कोई आदमी हवा के रुख के विपरीत चप्पुओं से नाव चला रहा है नानक ने उसका ही गुर दिया है कि जरूरत नहीं है चप्पूओं को चलाने की और विपरीत हवा में जाने की जिस तरफ उसकी हवाएं ले जाए अपने नाव के पाल हवाओं के सहारे छोड़ दो रामकृष्ण कहते थे कि तुम चलाते ही क्यों हो चप्पू तुम हवा के रुख के साथ क्यों नहीं बहते खोल दो पाल और विश्राम करो हवाएं खुद लिए जा रही हैं। हवाएं खुद लिए जा रही हैं उस किनारे की तरफ ठीक समय और ठीक हवाओं के रुख का ध्यान रखना जरूरी है बस कोई और श्रम करने की जरूरत नहीं जब हवाएं दूसरे किनारे की तरफ जा रही हों, तब नाव को छोड़ दो जब हवाएं इस तरफ आ रही हों, तब फिर नाव को छोड़ दो तुम व्यर्थ बीच में श्रम क्यों करते हो हवाओं के विपरीत जाओगे तो श्रम करना पड़ेगा नदी से उल्टे बहोगे तो मेहनत करनी पड़ेगी फिर भी कहीं पहुंचोगे ना थकोगे सिर्फ थकोगे संसार की पूरी दौड़ के बाद आदमी के चेहरे को देखो सिवाय थकान के तुम वहां कुछ भी ना पाओगे मरने के पहले ही लोग मर गए होते बिल्कुल थक गए होते विश्राम की तलाश होती है कि किसी तरह विश्राम करने क्यों इतने थक जाते हो आदमी बूढ़ा होता है कुरूप हो जाता है तुमने जंगल के जानवरों को देखा बूढ़े होते हैं लेकिन कुरूप नहीं होते बुढ़ापे में भी वही सौंदर्य होता है। तुमने बूढ़े वृक्षों को देखा हजार साल पुराना वृक्ष मृत्यु करीब आ रही है लेकिन सौंदर्य में रत्ती भर कमी नहीं होती और बढ़ गया होता है उसके नीचे अब हजारों लोग छाया में बैठ सकते सौंदर्य में कोई फर्क नहीं पड़ता सौंदर्य गहन हो गया होता बूढ़े वृक्ष के पास बैठने का मजा ही और वो जवान वृक्ष के पास बैठने से नहीं मिलेगा अभी जवान को कोई अनुभव नहीं बूढ़े वृक्ष ने न मालूम कितने मौसम देखे कितनी वर्षाएं कितनी सर्दियां कितनी धूप कितने लोग ठहरे और गए कितना संसार बहा कितनी हवाएं गुजरी कितने बादल गुजरे कितने सूरज आए और गए कितने चाँदों से मिलन हुआ कितनी अंधेरी रातें वो सब लिखा है वो सब उसमें भरा है बूढ़े वृक्ष के पास बैठना इतिहास के पास बैठना बड़ी गहरी परंपरा उसमें से बही बौद्धों ने जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान हुआ उसे बचाने की अब तक कोशिश की वो इसीलिए कि उसके नीचे एक परम घटना घटी वो वृक्ष उस अनुभव से अभी आपूरित थे वो वृक्ष अभी भी उस स्पंदन से स्पंदित है वो जो महोत्सव उसके नीचे हुआ था वो जो बुद्ध परम ज्ञान को उत्पन्न हुए थे वो जो प्रकाश बुद्ध में जला था उस प्रकाश की कुछ किरणें अभी भी उसे याद हैं और अगर तुम बोधि वृक्ष के पास शांत होकर बैठ जाओ तो तुम अचानक पाओगे ऐसी शांति जो तुम्हें कहीं भी ना मिली थी क्योंकि तुम अकेले ही शांत नहीं हो रहे हो उस वृक्ष ने एक अपरसीम शांति जानी वो अपने अनुभव ने तुम्हें भागीदार बनाएगा बूढ़े वृक्ष सुंदर हो जाते हैं बूढ़े सिंह में और ही सौंदर्य होता है जो जवान में नहीं होता जवान में एक उत्तेजना होती है जल्दबाजी होती है अधैर्य होता है वासना होती है बूढ़े में सब शांत हो गया होता लेकिन आदमी कुरूप हो जाता है क्योंकि आदमी थक जाता है वृक्ष परमात्मा के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने पाल खोल रखे हैं जहां उसकी हवा ले जाए वहीं जाने को राजी तुम उसके खिलाफ लड़ रहे हो आदमी अकेला उसके खिलाफ लड़ता है इसलिए थकता है टूटता है जरा जीर्ण होता है अगर जीवन एक संघर्ष है तो यह होगा ही इस संसार में जो भी पाना है उसके लिए कर्म करना पड़ता है लेकिन परमात्मा को पाने के लिए किसी कर्म की कोई जरूरत नहीं पूजा नहीं प्रार्थना नहीं योग नहीं तप नहीं जप नहीं कर्म से उसे पाया ही नहीं जा सकता है। उसे प्रेम से पाया जाता है प्रेम और कर्म की दिशा अलग अलग प्रेम एक भाव है और जब तुम प्रेम करते हो तो ध्यान रखना दुनिया में एक ही चीज़ है जो थकती नहीं वो प्रेम बाकी सब चीजें थक जाती हैं क्योंकि प्रेम कोई श्रम नहीं तुम जितना प्रेम करो उतना ही प्रेम करने में कुशल हो जाते हो प्रेम की जितनी तुम्हारी अनुभूति बढ़े उतना ही तुम पाओगे तुम प्रेम करने में समर्थ हो गए हो प्रेम बढ़ता ही जाता है प्रेम के ज्वार में भाटा कभी आता ही नहीं हमेशा चढ़ता है उतार नहीं लेकिन प्रेम एक प्रसाद है वो तुम्हारा श्रम नहीं है ठीक से समझो तो प्रेम तुम्हारा विश्राम है इसलिए तो जब तुम प्रेम में होते हो तुम ताजा अपने को पाते हो विश्राम में पाते हो साधारण प्रेम में भी अगर एक व्यक्ति से तुम्हारा प्रेम हो वो तुम्हारे पास बैठ जाता है तो तुम पाते हो सब थकान मिट गई तुम हल्के हो गए ताजे हो गए प्रफुल्लित हो गए श्रम की तारी धूल झड़ गई तो परमात्मा के प्रेम की तो तुम कल्पना कर सकते हो जिस दिन उस प्रेम का जन्म होगा उस दिन कैसा श्रम कैसी थकान परमात्मा को प्रयास से नहीं पाया जाता प्रसाद से पाया जाता है इसलिए नानक कहते हैं गुरु प्रसाद। परमात्मा से तुम्हारा सीधा संबंध आज नहीं हो सकता आंखें उसके लिए तैयार नहीं अगर तुम्हें सूरज को देखने के लिए आंखों को तैयार करना हो तो दिए से शुरुआत करनी पड़ती दिए की ज्योति पर त्राटक फिर और बड़ी ज्योति पर त्राटक फिर और बड़ी ज्योति पर त्राटक फिर धीरे दीर धीरे सूरज की तरफ अन्यथा तुम जैसे हो अभी तो सूरज तुम्हारी आंखों को अंधा कर देगा अगर घड़े को भी सीधा करना हो तो पहले गुरु की तरफ गुरु तैयारी और जब तुम उससे भरने को राजी हो जाओगे और भर के पुल के तौर तो आनंदित हो और तुम्हारे सब भय विसर्जित हो जाएंगे तब तुम परमात्मा की तरफ खुल पाओगे एकदम परमात्मा की तरफ खुलना खतरनाक भी हो सकता है तुम शायद झेल ही ना पाओ उतने बड़े दान को आकाश से गंगा उतारनी हो तो भगीरथ चाहिए गंगा को तुम झेल ना पाओगे हर कोई ना झेल पाएगा तुम तो छोटे से डबरे में डूब जाओगे इसलिए नानक गुरु पर बड़ा जोर देते हैं जोर इसलिए है कि गुरु तुम्हें तैयार करेगा तैयार करेगा गुरु से जो बह रहा है अगर तुम उसे झेलने में धीरे धीरे समर्थ हो गए तो तुम भगीरथ हो जाओगे फिर स्वर्ग की गंगा को भी झेल सकोगे